महाभारत एक पंचाशत तमोध्याय भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के छह पुत्रों का वध भीम और कर्ण का युद्ध भीम के द्वारा गज सेना रथसेना और घुड़सवारों का संघार तथा उभय पक्ष की सेनाओं का घोर युद्ध धृतराष्ट्रवाचन भीमेन संजय ये कर्णो महाबाह संजय भीमसेन ने तो यह दुष्कर कर्म कर डाला महाबाहू कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया कर्णो हे कोणे हंता पांडवा संजय सह दुर्योधन सुत सूत दुर्योधन मुझसे बारंबार कहा करता था कि कर्ण अकेला ही रणभूमि में श्रंजयों से ही समस्त पांडवों का वध कर सकता है पर हम करो पुत्रो दुर्योधनो मम परंतु उस दिन युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित हुआ देखकर मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया संजय उच विमुखम प्रयुक्ष राधे महा हवी पुत्र महाराज संजय ने कहा महाराज सुतपुत्र राधा कुमार कर्ण को महासमर में परांग मुखुआ दे आपका पुत्र अपने भाइयों से बोला शीघ्रम गद्रम वो राधेयम परि रक्षत भीम तुम्हारा कल्याण हो तुम लोग शीघ्र जाओ और राधा पुत्र कर्ण की रक्षा करो वह भीम सेन के भय से भरे हुए संकट के अगाध महासागर में डूब रहा है तेतुराज्ञा समाधि भीमसे पतंगा पाप कम जो दुर्योधन की आज्ञा पाकर आपके पुत्र अत्यंत कुपित हो को मार डालने की इच्छा से उनके सामने गए गएंग आग के समीप जा पहुंचे हो निसंगी कवची पासे। तथानंदोपनंदक दुष्प्रधर्श सुबाच वातवेग सुवर्चस धनुर्ग्रहो दुर्मदर्ष सै रथई परवृता वीर्जवत समासाद्य सामसाद समतात्वा सुतरवा दुर्धर क्राथ अर्थात क्रथन विभत्सु विकट अर्थात विकटानन निशंगी कवची पासी नंद उपनंद दुष्प्रधर्ष सुबाहु वातवेग सुवर्चा धनुर्ग्राह दुर्मद् जलसंध सल और सह ये महाबली और पराक्रमी आपके पुत्रगण बहुसंख्यक रथों से घिर भीमसेन के पास जा पहुँचे और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए ते व्य मुंक्षर व्रतािंग समतरभ्यमस्तु भीम से नो महाबल तेषापताम थिप्रम सुनाधिप रथई पंचाश्ता साध पंचाशन रथान वे चारो ओर से नाना प्रकार के चिन्हों से युक्त बाण समूहों की वर्षा करने लगे नरेश्वर उनसे पीड़ित होकर महाबली भीमसेन ने पचास रथों के साथ आए हुए आपके पुत्रों के उन पचासो रथियों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया विवे सो सतो भल्ले नापा नीम सेन ओ महाराज तत्पात हतम भुवी सा कुंडल सिरस्त्राण पूर्ण चंद्रपा महाराज तत्पश्चात कुपित हुए का सिर काट लिया उसका कुंडल और शिवस्त्राण सहित कटा हुआ भस्तक पूर्ण चंद्रमा के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा तम दृष्टान निहतम सौरम भ्रतर सर्वत प्रभो अभ्य समरे भीमं भीम पराक्रम प्रभु उस सूर्य को मार, मारा गया देख उसके भाई समर में भयंकर पराक्रमी भीमसेन पर सब ओर से टूट पड़े तथो परम भल्लाभ्याम पुत्र यो से महा हवे जहार समाण भीम पराक्रम तम भयानक पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने उस महायुद्ध में दूसरे दो भल्लों द्वारा रणभूमि में आपके दो पुत्रों के प्राण हर लिए। देव पुत्र नरेश्वर वे दोनों थे विकट अर्थात विकटानंद और सम देव पुत्रों के समान सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर आधी के उखाड़े हुए दो वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े तथा तथर तो नारा ना तीक्षण फिर लगे हाथ भीमसे अर्थात क्रथन को भी एक तीखे नाराज से मारकर यमलोक पहुँचा दिया वह राजकुमार प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हाहाकार स्त तीव्र संभु व जनेश्वर वध्यमेशु वीरेशु तव पुत्रु जनेश्वर फिर आपके वीर धनुर पुत्रों के इस प्रकार वहाँ मारे जाने पर भयंकर हाहाकार मच गया तुलते सैन्य पुनर्भीमो महाबल नंदोपनंदौर प्रैस यम साधनम उनके सेना चंचल फिर महाबली ने सम में नंद और उपनंद को भी भेज दिया। न उपनंद्र पुत्रास्त विम से नम्रणे दृष्टवा कालांत यमोपम तदनंतर आपके शेष पुत्र रणभूमि में काल अंतक और यम के समान भयानक भीमसेन को देखकर भय से व्याकुल हो वहां से भाग गए भाग्येस्ते निस्ते निहतान् दृष्टवा सुतपुत्र दृष्ट्वा हंस वर्णन भयान भूय प्रोसयद्र पांडव आपके पुत्रों को मारा गया देख सूत पुत्र कर्ण के मन में बड़ा दुख हुआ उसने हंस के समान अपने श्वेत घोड़ों को पुनः वहीं हकवाया जहाँ पुत्र भीमसेन मौजूद थे ते प्रेषिता महाराज मद्रराज नवाजिन भीमसे नाप्य सम्जन ते गिता महाराज मदराज के हांके हुए वे घोड़े बड़े वेग से भीमसेन के रथ के पास जाकर उनसे सट गए घोर रूपो विषाम आसिद्रो आशी महाराज कर्ण पांडव योर मे प्रजानाथ महाराज युद्धस्थल में कर्ण और भीमसेन का वह संघर्ष घोर रौद्र और अत्यंत भयंकर था दृष्टवा मम महाराज तौ सी महारथौ आसेम युद्धम एत अद्य भविष्य राजेंद्र वे दोनों महारथी जब परस्पर भिड़ गए उस समय वह देखकर मेरे मन में यह विचार उठने लगा कि न जाने यह युद्ध कैसा होगा तथो भी मोरण श्लाघी मास पत्र कर्ण रण महाराज तदनंतर युद्ध का रखने वाले भीम से ने अपने बाणों आपके पुत्रों के देखते देखते कर्ण को आच्छादित कर दिया तथा कर्णो भ्रुद्धो भीम नवभिरा ब्याध परमास्त्रो भल सन्नत पर तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने अत्यंत कुपित हो लोहे के बने हुए और झुके हुए गांठ वाले नौ भल्लों से भीमसेन को घायल कर दिया आहतस महाबाहुर भीमो आहत कर्णम विध सप्त उन भल्लों से आहत हो भयंकर पराक्रमी महाबाहू भीमसेन ने कर्ण को भी कान तक खींचकर छोड़े गए सात बाणों से पीट दिया ततः कर्णो महाराज आशि स इव शर्वर्ष महता पांडवम महाराज तब विषधर सर्प के समान समानते हुए कर्ण ने बाणों की भारी वर्षा करके पांडवपुत्र भीमसेन को आच्छादित कर दिया भीमोपी तम सर्वरात छादय महारथम पश्यता कौरवेयाना विन नृद महाबल महाबली भीमसेन ने भी कौरवसेना के देखते देखते महारथी कर्ण को वाण समूह से आच्छादित करके विकट गर्जना की तथा ततः कर्णोभृत क्रुद्धो दृढ़ काीम विव्यादी कंकपत्रे शिलार्मुखम चाश चिक्षेदल निशित न तपकर ने अत्यंत कुपित कुछ धनुष हाथ में लेकर पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंख पत्र युक्त दस बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया साथ ही एक तीखे भल से उनके धनुष को भी काट डाला ततो भीमो महाबाह हेम पट्ट विभूषितम परिधम घोरमादाय मृत दंड कर्ण से निधना कांक्षी चिक्षे बलो नदन तब अत्यंत बलवान महाबाहू भीमसे कर्ण के वध की इच्छा से द्वितीय मृत दंड के समान एक भयंकर स्वर्ण पत्र जटित परिघ हाथ में ले उसे गरज कर कर्ण पर देघम बज्रासमस्वनम चेद बहुधा कर्ण सरहिदा विशोपमयी बज्र और बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले उस परिघ को अपने ऊपर आते ने विषधर सर्प के समान भयंकर द्वारा उसके बहुत से टुकड़े कर डाले कर्णम पलबरा बलार्धनम तत्पश्चात भीमसेन ने अत्यंत सुदृढ़ धनुषाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा शत्रु सैन्य कर्ण को आच्छादित कर दिया तथो योद्धम अभुत कर्ण पांडव हरिंद्र परस्पर वे छो हम फिर तो एक दूसरे के वध की इच्छा वाले दो सिंहों के समान कर्ण और भीमसेन में वहां अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा तथ कर्णो महाराज भीम से आकर्ण मूलम विव्या महाराज उस समय कर्ण ने अपने धनुष को कान के पास तक खींचकर तीन बाणों से भीमसेन को छत विच्छत कर दिया सोते विदो महेश्वास कर्णे न ना बलि नंबर घोरम आदतम कर्ण कायावदारण कर्ण के द्वारा अत्यंत घायल होकर बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुधर भीमसेन ने एक भयंकर वाण हाथ में लिया जो कर्ण के शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ था तस्य तस्ता तनुत्र भि का सायक प्राविश्धरणी राजन, राजन जैसे सांप बाबी में घुस जाता है उसी प्रकार वह बाण कर्ण के कवच और शरीर को छेद कर धरती में समा गया सतेनाति प्रहारेण व्यस्तो बिहलन निव संत रथे कर्ण चितंपे य उस प्रबल प्रहार से व्यथित और विफल सा होकर कर्ण रथ पर ही कापने लगा, ठीक उसी तरह जैसे भूकंप के समय पर्वत हिलने लगता है तथा कर्णों महाराज रोषाम पांडवम पंचमी सत्या नाराचा नाम समार आज ने बहुवीर महाराज तब रोष और अमर्ष में भरे हुए कर्ण पांडुपुत्रीम से इन पर पच्चीस नाजों का प्रहार किया साथ ही अन्य से बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया और एक बाण से उनकी काट डाली। आवास मृत बे छि काल मुखम तूर्ण पांडव सासुपत्रिना तथो मुहूर्ता राजेन्द्र नाथ तीर्थाध्य भीम भीमं कर्ण राजेंद्र फिर एक एक बल से से उनके उनके को को भेज दिया और तुरंत ही एक बार धनुष भी काट कर बिना ष्ट के ही मुहूर्त भर में हसते हुए से कर्ण ने भयंकर पराक्रमी भीमसेन को रथहीन कर दिया विरथो भरत श्रेष्ठ प्रसन्नोपम गदा महाबाहु महाबाहू अपनोत्तमा भरत श्रेष्ठ रथीन होने पर वायु के समान बलशाली महाबाहु बीम गदा हाथ में लेकर हसते हुए उस उत्तम रस से कूद पड़े अवुत चेगे नव सैन्यम विषा फते व्यसम गीम सर मेघा निवा <laughs> प्रजानाथ जैसे वायु शरत काल के बादलों को शीघ्र ही उड़ा देती है उसी प्रकार भीमसेन ने बड़े वेग से कूदकर अपने गदा की चोट से आपकी सेना का विध्वंस आरंभ किया नागान राजन तान प्रहार न सहसा भीम क्रुद्ध रूप परम तप शत्रुओं को संताप देवाने वाले भीमसेन डे क्रुद्ध होकर प्रहार करने में कुशल और ईसा दंड के समान दांतों वाले सात सौ हाथियों का सहसा संघार कर डाला दंतभष्टेश नेत्रेश कुंभेश चटेश मर्मस्व पर्म्ञ नागान बधित बली मर्मस्थलों को जानने वाले बलवान भीमसेन ने उन गजराजों के मर्मस्थानों ओठों नेत्रों कुंभस्थलों और कपोलों पर भी गदा से चोट पहुंचाई। ततस्ते ततस्तेम भीता प्रतीपम प्रता पुनः महामित्रू मेघा यु फिर तो वे हाथी भयभीत होकर भागने लगे तत्पश्चात महावतों ने जब उन्हें पीछे लौटाया तब वे भीमसेन को घेरकर खड़े हो गए मानो बादलों ने सूर्य देव को ढक लिया हो ता सप्तान नागाम सारोहायुद भूमिष्टोगदिया ग्र चल जैसे इंद्र अपने भद्र के द्वारा पर्वतों पर आघात करते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर खड़े हुए ने, सवारों आयुधों और ध्वजों सहित ध्वजाओं सहित उन सात सौ गजराजों को गदा से ही मार डाला तथा सुबलपुत्र से नागान पुनः का दमन करने वाले शकुनी के अत्यंत बलवान हाथियों को मार गिराया तथा पांडवो युद्धे तापयस्तवास इसी प्रकार उस युद्ध स्थल में आपकी सेना को संताप देते हुए पांडुकुमार भीमसेन ने सौ से भी अधिक रथों और दूसरे सैकड़ों पैदल सैनिकों का संघार कर डाला प्रताप्यमान सूर्य च महात्मना तव सैन्यम संुको चर्वाघनावाहित यथा ऊपर से सूर्य तप रहे थे और नीचे महामनस्वी भीमसेन संतप्त कर रहे थे उस अवस्था में आपकी सेना आग पर रखे हुए चमड़े के समान सिकुड़ छोटी हो गई ते भीम भय समीम दुद्र विदिशो दस भर श्रेष्ठ भीम के भय से डरे हुए आपके समस्त सैनिक सम्रांगण में उनका सामना करना छोड़कर दसों दिशाओ में भागने लगे रथा पंच सताली चरम भी सरप हो गई समन्त तदनंतर चर्म में आवरणों से युक्त पाँच सौ रथ घरगड़ाहट की आवाज फैलाते हुए चारों ओर से भीमसेन पर चढ़ आए और बाण समूहों द्वारा उन्हें घायल करने लगे विष्णु जैसे भगवान असुरों का संहार करते हैं उसी प्रकार भीमसेन ने पताका का ध्वज और आयुधों सहित उन पांच सौ रथी वीरों को गदा के आघात से चूर चूर कर डाला तथा शकुन निर्दिष्टा सा सूर सम्मता त्रि साहसम शक्तुष्टि प्रास् पाड़ तदनंतर शक्नि के आदेश से सूरवीरो द्वारा सम्मानित तीन हजार घुड़सवारों ने हाथों में शक्ति दृष्टि और प्रास देकर भीमसेन पर धावा बोल दिया जवेन सास्वारो जवेनाशु सावार विविधान विचरण मार्गया यद एक शत्रुओं का संहार करने वाले भीमसेन ने बड़े वेग से आगे जाकर भाती भाती के पैतरे बदलते हुए अपने गदा से उन घोड़ों और घुड़सवारों को मार गिराया तेसासी महाशब्दार नाम चर्वश अस्तमिर्द्यम नगा नाम भारत भारत जैसे वृक्षों पर पत्थरों से चोट की जाए उसी प्रकार गदा से ताड़ित होने वाले उन अश्वारोह के शरीर से सब और महान शब्द प्रकट होता था एवं क्रुद्धो राधेय अभ इस प्रकार शकुनी के तीन हजार घुड़वारों को मारकर क्रोध में भरे हुए भीम सेन दूसरे रथ पर आरूढ़ हो राधा पुत्र कर्ण के सामने आ पहुंचे कर्णों समरे ए राजन धर्मपुत्र अरिंदम सर छादया मा सारथि चा पिपाते राज कर्ण ने भी समरा में शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बाणों से आच्छादित कर दिया और सारथी को भी मार गिराया तत स प्रद्रुतम संखे रथम दृष्टवा महारथ अन्वधावत किरण बाणइ कंकपत्रिगइ फिर महारथी कर्ण युधि पीछे, -पीछे दौड़ने लगा राजन तम सर आवृत्य रोधि क्रुद्ध प्रच्छाद आमा सर जाने न मारुति कर्ण को राजा युधि पर धावा करते देख पुत्र भीम पुत्र भीमसेन कुपित हो उठे उन्होंने बाणों से कर्ण को ढककर पृथ्वी और आकाश को भी सर से आच्छादित कर दिया प्रक्षादया मा साम सरही तब शत्रुसूदन राधा पुत्र कर्ण ने तुरंत ही लौटकर सब ओर से पहने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया भीमसेना रथ व्यग्रम कर्णम भारत सात्यक ही अभ्यदयम दबे आत्मा वार्षण ग्रहण कारण भारत तत्पश्चात अमे आत्मबल से सम्पन्न सातके ने भीमसेन के रथ से उलझे हुए कर्ण को पीड़ा देना आरंभ किया क्योंकि वे भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे अभ्यवर्त व्यभ्राजेतां कर्ण, कर्ण सात्विकी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने पर भी भीमसेन का सामना करने के लिए डटा रहा वे दोनों ही संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ एवं मनस्वीवीर थे और एक दूसरे से भीड़ चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए बड़ी शोभा थे राजेंद्र उन दोनों ने आकाश में बाणों का भयंकर जालसा बिछा दिया जो क्रौ पक्षी के पृष्ठ भाग के समान लाल और भयानक दिखाई देता था नैव सूर्य प्रभाजन न दिशा प्रदिशस्ता प्राग जाम सहस्रसह राजन वहाँ छूटे हुए सहस्रो बाणों से न तो सूर्य की प्रभा दिखाई देती थी न दिशाएं और न दिशाएं ही दृष्टिगोचर होती थी हम या हमारे शत्रु भी पहचाने नहीं जाते थे मध्यान्हे तप तो राजन भास्करस्य से उघे कर्ण पांडवेश्वर कर्ण औरूहों से मध्यान्ह में तपते हुए सूर्य की सारी प्रचंड किरण भी फीकी पड़ गयी थी सौ बलम कृत वर्माण द्रोणी माधिथि कृपतान पुनः उस उसमें शकुनी कृतवर्मा अस्वस्था कर्ण और कृपाचार्य को पांडवों के साथ कौरव सैनिक फिर लौट आए तेमापत तीव्र आसे पते उदृत्ता सागराण भयावह प्रजानात उस समय उनके आने से बड़ा भारी कोलाहल होने लगा मानो वर्षा से बढ़े हुए समुद्रों की भयानक गर्जना हो रही हो तेन परस्परम। उस महासमर में एक दूसरी से उलछी हुई दोनों सेनाए परस्पर दृष्टि करके बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करने लगे, तथा प्रवृत युद्धम मध्यम प्राप्त दिवा ताज तादसम न कदाचि दृष्ट दे पूर्व न चुत तदनंतर सूर्य के मध्याह्न की भेला में आ जाने पर अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हुआ वैसा न तो पहले कभी देखा गया था और न सुनने में ही आया था बलौस्तु समाद्य बलौ घम समा सहता उपास पत वेगे न वारो घसीनाद सुमहान परस्परम बाढ़ उम परस्पर हम गर्जता जैसे जल का प्रभाव वेग के साथ समुद्र में जाकर मिलता है उसी प्रकार रणभूमि में एक सैन्य समुदाय दूसरे सैन्य समुदाय से सहसा जाम मिला और परस्पर टकराने वाले बाण समूहों का महान शब्द उसी प्रकार प्रकट होने लगा जैसे गरजते हुए महासंग सागर समुदायों का गंभीर नाथ प्रकट हो रहा हो तेतु से समा साउ पर एक भाव अनुप्राप्त नद्याभि समागे जैसे दो नदियां परस्पर संगम होने पर एक हो जाती है उसी प्रकार वे वेगवती सेनाएं परस्पर मिलकर एक ही भाव को प्राप्त हो गई ततः प्रवृत युद्धम घोर रूपम विषा पांडवाथ फिर महान यश पाने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध आरंभ हो गया सूराण गर्जता तेद कृता गिराज विविध राजमान दरत वंशी नरेश उस समय नाम ले लेकर गरजते हुए सूरवीरों की भांति भाति की बातें अविछिन्न रूप से सुनाई पड़ती थी यदि स्म्यंगम पितृत मातृत्पिवा कर्मत शील तो वापि स तथा वहते युधि रणभूमि में जिसकी जो कुछ पिता माता कर्म अथवा शील स्वभाव के कारण विशेषता थी वह युद्ध स्थल में उसको सुनता था ृष्ट्वा समय सूरा परस्परम अभवन में पति राज मचिजी राजन, राजन सम्रांगण में एक दूसरे को डांट बताते हुए उन सूर वीरों को देखकर मेरे मन में यह विचार उठता था कि अब इनका जीवन नहीं रहेगा तेषा दृष्टि तो क्रुद्धा वपुंस्यमृत तेजसा अफवन मे भय तीव्रम कथ में तवेश्य तो क्रोध में भरे हुए उन अमित तेजस्वी वीरों के शरीर देखकर मुझे बड़ा भारी भय होता था कि यह युद्ध कैसा होगा ततस्ते पांडवा राजन कौरवाश महारथा तथक्ष तो परस्पर राजन तदनंतर पांडव और कौरव महारथी तीखे बाणों से प्रहार करते हुए एक दूसरे को छत विक्षत करने लगे ये श्री महाभारते कर्णपर्वी संकुल युद्धे एक पंचाशतमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय इंक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ